श्रुति स्मृति पुराण शंकराचार्यम शंकराचार्यं कृतो श्रोत्रे सूत्र चतुर्थाध्याय द्वितीय पाद में पंचमाधिकरण संसार और विपतेष अधिकरण ये ज्ञान होने के पहले तक जो गति है वो आत्यंतिक नहीं होती है प्रश्न आया था परस्याम देवतायाम ये वाक्य है तो परमात्मा में लीन होने के बाद वह आत्यंतिक क्यों नहीं होती है तो इसके उत्तर में यह अधिकरण चल पड़ा है वह आत्यंतिक इसलिए नहीं है कि यहां से कर्म उपासना आदि अनुष्ठान करने के बाद ही परलोक गमन करता है कर्म उपासना का फल अवश्य होना चाहिए इसलिए वहां से मुक्ति नहीं मानी जाती और ऐसा यदि होगा तो शास्त्र अनथक्य दोष भी आ जाएगा कि मृतमात्र ही मुक्त हो जाएंगे तो मोक्ष संबंधी साधन व्यर्थ है और अन्य बात यह है कि मोक्ष तो ज्ञान से प्राप्त होता है संसार मिथ्या ज्ञान के कारण तो मिथ्या ज्ञान के निवारण के सिवाय और कोई भी उपाय मोक्ष के लिए नहीं है तो एकमात्र मोक्ष उपाय मिथ्या ज्ञान अज्ञान की निवृत्ति ऐसा माना है ये तो कर्म से या सघनोपासनाओं से होने वाला नहीं है इसलिए यद्यपि परमात्मा सभी के प्रकृति है कारण है फिर भी उसमें लय होने पर भी सावशेष दय होता है इसी को कहा कि सुषुप्ति प्रलयवध सुषुप्ति में जैसा प्रलय होता है उसी प्रकार यह है सुषिप्ति प्रणय में वो स्वाभाविक प्रणय है उसमें सावशेष ही प्रणय होता है नहीं होता तो सावशेष प्रणय का अर्थ है कि उसका बीज भाव वहां रहेगा इसलिए प्रतिदिन सुषिप्ति में लय को प्राप्त करने के बाद पुनः जन्म लेता हुआ जैसा जागृत अवस्था में आ जाते हैं और कार्य करते हैं तो बीज भाव अवशेष एवं एसा सत्संपत्ति ही ये कहा कि बीज भाव के अवशेष रह करके ही सत्संपत्ति होती है कुछ लोग ऐसा मानते हैं यहां हमारे वेदांत में ही एक दी ऐसे हैं कुछ वादी ऐसे हैं ये मानते हैं कि सुषुप्ति में और ऐसे प्रलय में वहां बीज भाव नहीं है यानी अज्ञान आदि नहीं रहता है आत्मा में ही लीन होते हैं ऐसा मानते है। तो उनके लिए ये उत्तर है ऐसा हो नहीं सकता भाषी वाक्य में ही स्पष्ट कर दिया कि बीज भाव अवशेष एवं ऐसा सत्संत यहां बीज भाव का अर्थ जो अनादि अज्ञान है वही है यहां बीज भाव का अर्थ वहां ज्ञान का साधन नहीं किया या ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ सुषुप्ति में जाने के पहले ज्ञान नहीं था और प्रणय में जाने के पहले ज्ञान नहीं था इत्यादि अर्थ नहीं है इसका अर्थ है बीज भाव ही है यहां बीज भाव से समष्टि वृष्टि दोनों विभाग से भी ले सकते हैं समष्टि में देखेंगे तो अव्यक्त रूप में बीज भाव रहेगा माया उपाधि का अव्यक्त रूप में बीज भाव है जो प्रत्येक सृष्टि का कारण बनता है और नित्य प्रलय में अर्थात सशक्ति में होगा तो अविद्या आदि बीज भाव है तो उस भाव से रहते हुए ही आगे ये होता है ये कहा और पुनः उत्पत्ति उसी से अवश्य भावी है इसीलिए जहां तक ज्ञान की बात है तो ज्ञान इसके रहते हुए भी प्राप्त हो जाता है। तो ज्ञान का इसके साथ कोई संबंध नहीं ज्ञान साधन जैसा पहले कहा प्रारब्ध का कर्म का रहते हुए होगा और ज्ञान होते ही बीज भाव नष्ट होता है तब वहां पुनरावृत्ति नहीं होती है वो आत्यंतिक परमात्मा की प्राप्ति हो जाती इसके विषय में चर्चा करनी है तो अभी इसी अधिकरण में तीन और सूत्र है ये पूर्व में कहा गया था कि ये यहां से शरीर में निर्गमन करता है ये निर्गमन करते समय कैसा लक्षण है निर्गमन करते समय तो इस लक्षण के बारे में कुछ कहना चाहते हैं ननु यदि असंसार आ संसार विमोक्षात तेज आदिभूत सूक्ष्म उक्त लक्षण अवतिष्ठत कि संसार पर्यत तदापीते है ऐसा सूत्र में कहा था कि तब तक मोक्ष तक ये संसार आवर्तित होता है ये निरंतर चलता इसको अलग नहीं किया जा सकता ऐसा यदि है तो उसका अर्थ क्या हुआ यदि आ संसार विमोक्षात संसार विमोक्ष पर्यंत, आंग जो है पर्यंत का अर्थ में है तब तक तेज आदि भूत सूक्ष्म ये तेज आदि जो भूत सूक्ष्म है ये उक्त न्याय से तेज आदि भूत सूक्ष्म आ मोक्ष तक रहता है उक्त लक्षण अवतिष्ठे भूत सूक्ष्म रहेगा भूत सूक्ष्म रहेगा और भूत सूक्ष्म को लेकर के ये शरीर से ये आत्मा निकलती है यदि तो उसका तो कुछ तो लक्षण होना चाहिए जैसा भूतों का लक्षण होता है भूतों का कोई लक्षण दिखाई देना चाहिए और शरीर से आत्मा निकलती है तो कुछ याद ही नहीं होता कुछ पता ही नहीं चलता ये आत्मा कहां गई कैसे गई क्या गया कुछ पता नहीं चलता ऐसा क्यों होता तो जो निकलता है ऐसा अनुभव में है आप कह रहे हैं ये प्रामाणिक रूप से भूत सूक्ष्म को लेकर के निकलती है आत्मा तो आत्मा निकलती है तो उसका कोई लक्षण दिखाई नहीं देता क्यों तो भूत सूक्ष्म मुक्त लक्षणम अवतिष्ठते यदि ऐसा है तो किमिरी तरही पूछ रहे हैं कि देहा निर्गछत अस्मा भीर यह एक प्रश्न होता है कि देह से आत्मा निकलती हुई हमें दिखाई क्यों नहीं देती जब उस आत्मा के पास इंद्रिय है शरीर है प्राण है और बोध सूक्ष्म है सब है तो कुछ तो दिखाई दे नहीं पा चाहिए दिखाई नहीं देती तो किम देहा निर्गच्छत निर्गछन करता हुआ निर्गमन करता हुआ आसमा भी न उपलब्य सभी लोग पूछते रहते यदि आत्मा है तो दिखाई देना चाहिए अब वो आत्मा निकलती है तो भी दिखाई देना चाहिए निकलती तो कुछ नहीं और जहां तक यंत्रों की बात है कोई मिशन लगा करके देखने से भी आत्मा तो दिखाई नहीं देती शरीर समाप्त हुआ ऐसा मालूम पड़ता है फिर बाद में सवार्य ले जाते हैं किंतु आत्मा निकलती है कहां जाती है कब जाती, जाती, जाती है कैसे जाती है कुछ नहीं पता आपके कहने के का अनुसार ये भूत सूक्ष्म इतने सारे सामग्री उनके पास है तो कुछ तो लक्षण तो दिखाई देना चाहिए कुछ दिखाई देना चाहिए ऐसा है कुछ तो तो क्यों नहीं निकलते आपका क्या उत्तर क्या है कि ये दिखाई क्यों नहीं देते किमिदिवा मूर्ता न प्रदिहन्यति। अब दूसरी बात है यह साइंटिफिक बात है अब ये जो भूत सूक्ष्म को लेकर के निकलते हैं तो निकलते हैं तो ये चलेंगे कैसे जैसा अभी कोई भी वस्तु चलती है तो आकाश में वायु में चलती है। चलती है तो वायु की प्रतिक्रिया होती उसके जो है उसको उसका रोका जाता मैंने ये जैसा कोई भी चीज चलता फिरता है तो आपको एक प्रतिक्रिया होती है जैसा गाड़ी है गाड़ी को इसलिए इंजन से चलाना पड़ता है क्योंकि वो गाड़ी के प्रतिक्रिया होवा से एक प्रेशर वापस मारता तो क्या कहते हैं एक्शन है। आ, तो नहीं वो उसका एक सम्मर्द होता है तो सम्मर्द होता है वो सम्मर्द से वो पार होने के लिए ऐसा उसको छेद करके जाना पड़ता है उसके लिए आपको एक शक्ति का प्रयोग करना पड़ता है आपको चलने के लिए भी ऐसा ही होता है दौड़ते वक्त भी ऐसे होता है सभी में एक प्रतिक्रिया होती है तो अब ये जैसा अभी हम हवा में कोई चीज फेंकते हैं प्रक्षेपण करते हैं तो उसी के लिए भी प्रतिक्रिया होती है प्रतिक्रिया होती है जैसे जैसे रोकेट आदि जो, जो, जो बेचते हैं तो उसी का सब यही सिद्धांत होता है प्रतिक्रिया को रोक करके उसे होता है तो एक तो ऊपर के तरफ जाने के लिए तो ग्राविटी का एंटी ग्राविटी फोर्स भी क्रिएट करना पड़ता है और सामान्य चलते हुए तो आपको हवा आदि का रुकावट आएगा प्रतिक्रिया आएगी तो अब ये जो शरीर से निकलेगा निकलेगी आत्मा और जाना है उनको कहीं और तो उसको मूर्त द्रव्य क्यों नहीं रोकते अन्य मूर्त द्रव्य क्यों नहीं रोकते हैं उनको क्यों नहीं रोका जाता अब तो कहीं से भी जाएगी ना अब मरने वाली आत्मा जो है कहीं कमरे के अंदर आ, एसी में आईसीयू में कहीं मरेगी अब मरने के बाद यह कमरा पूरा बंधा है वहां से निकलेगी कांस वो तो वो तो कोई पूछ रहा है वो निकल वो आप में जैसे निकलते जाती है तो उसने कुछ उस तो दिखाई पड़ना चाहिए तो निकलती है तो दिखाई नहीं पड़ता है किसी को और वो कमरा पूरा एयर टाइट बंद है तो भी निकल जाती है आ, ऐसा हो सकता है कि कमरे के अंदर रहता ऐसे भी हो सकता है लेकिन प्रतिक्रिया क्यों नहीं होती है अब वो कमरे के अंदर आईसीयू में रह करके तो काम नहीं चलेगा ना अभी जितने लोग आईसीयू में मरे सारे वहीं रहेंगे तो फिर समझते हो जाएगी फिर वहां आईसीयू में जाने रहे तो थे फिर तो मरे हुए लोग मिलेंगे वहां आत्माएं मिलेगी ऐसा तो नहीं मानते कोई आईसीयू में रहते नहीं है वो वहां से निकल जाता है इसलिए तो ये लोगों को समझ में नहीं आता डॉक्टर लोग जो अन्य बोलते हैं उनको भी समझ में नहीं आता हमने इतना सब टाइट रखा है ये जाती कहाँ वो निकलती है, जाती है सब कुछ ऐसा होता है ये प्रश्न पूछ रहे कि कैसे जाती है और जाती है तो उसको मतलब कोई रोका नहीं जाता दीवार आदि से नहीं रुका जाता तो मूर्त द्रव्य मूर्ता ही न प्रतिहन्य थे प्रतिहन्य मैंने प्रतिघात करना रोक देना ऐसा नहीं होता है तो ये मूर्त का अर्थ होता है जो क्रियावान होते हैं वो मूर्त होते हैं क्रियावत्व मूर्तत्व ऐसा लक्षण किया या मूर्तकार्थ हुई है जो क्रिया से युक्त होगा ऐसे जैसे वायु है आकाश में क्रिया नहीं मानते जो तो वायु है अग्नि है जल है पृथ्वी है और इनसे बने हुए जो भी पदार्थ है सब क्रियावान मानते मूर्त मानते तो ये मुहूर्त होता हुआ प्रतिहत होना चाहिए था प्रतिहत नहीं होता और दिखाई नहीं देता ये दो ऐसा है कि जिससे हमें संशय होता है कि आत्मा ये निकलती भी है कि नहीं है अब यही लीन होने पर कोई प्रॉब्लम नहीं जहां है वहां तो होते हैं लेकिन किसी भी आकार में निकलती है तो उसका कारण अभी बता रहे अभी ये तीन सूत्र उसके विषय में ये निकलती है तो दिखाई नहीं देती है और प्रतिहत भी नहीं होती है उसका कारण बताए सूक्ष्म प्रमाणत रथोपलब्धे कहते हैं ये जो आत्मा निकलती है ना ये सूक्ष्म है प्रमाणत इसका, इसका जो स्वरूप है ना सूक्ष्म होता है सूक्ष्म का अर्थ है कि ये इस समय क्रियावान नहीं होता है और क्रियावत अन्य मुहूर्त के साथ इसका प्रतिघात भी नहीं होता मैंने संकर्षण भी नहीं होता कोई कर्षण विकर्षण आदि भी नहीं होता सूक्ष्म है और सूक्ष्म होने का अर्थ होता है कि उसको स्थूल पदार्थों से रोका नहीं जा सकता जैसा वायु को रोकना भी मुश्किल होता है आकाश को रोकना भी मुश्किल होता है और यह तो उसी से भी सूक्ष्म होता है मन मन को कोई रोका जा सकता है कोई दीवार के अंदर डाल दिया कोई आदमी को तो मन बाहर नहीं जाएगा क्या बाहर मन तो बाहर चला जाता और मन बाहर चला जाएगा तो सब जाए जहां से वायु निकलेगी वहां से प्राण भी निकलेगा और मन भी निकलेगा सब निकलेगा इसीलिए ऐसा कोई प्रतिघात उसको रोकने के लिए कोई ऐसा आया नहीं कोई कोई तत्व ऐसा नहीं बना जो उसको रोक सकते और कभी कभी जो है ये आत्मा निकलते समय कोई कोई स्थान विशेष में रुक भी जाता है रुक जाने से बाद में वहां लोग जो बोलते हैं ना प्रेत बाधा पिशाद भूत प्रेत आदि होता है तो वहीं रुकने के कारण होता है फिर उसको वहां से उच्छाड़न करना पड़ता है उसको भगाना पड़ता है तो ऐसा है सूक्ष्म है इसलिए नहीं तो है हाँ वो करते हैं वो कुछ करने का वो विधान है उसके कारण किया जाता है इसलिए सूक्ष्म कहने का अर्थ है ये मन के द्वारा ही होता है मन जैसा होता है तो मन को कोई प्रतिघात नहीं होता मन स्वेच्छा से कहीं भी जा सकता है जहां उसकी गति हो सकती है वहां जा सकता तो सूक्ष्मम प्रमाणतस्य प्रमाण भी मन उसके परिणाम जो परिमाण है वह सूक्ष्म परिमाण है पूष्म सूक्ष्म रूप में तथा च उपलब्धे है ऐसा देखा गया है यानी श्रुतियों में ऐसा वचन मिलता है और लोग में भी ऐसा दृष्टांत मिलता है तथा च सूक्ष्म होगा तो उसको जाने आने में कोई दिक्कत नहीं होता है उसका प्रतिघात नहीं होता है ऐसा देखा गया है ठीक है तच्च इतर भूत सहित तेज जीव से अस्मात शरीरत प्रवसत अब इस शरीर से निकलता है तच्च इतर भूत सहितम तेज ये जो तेज है इतर भूदों के सहित है अकेला नहीं है उसके साथ बाकी भूत भी है पहले का पंज भूत सब है तो तत्व इधर भूत सहित तो जो तेज है शरीरात अस्मात्रात्वसता वो यहां से निकलने वाला जीव है जीव इस शरीर से अभी निकल रहा है मृत्यु के बाद में निकल रहा है ऐसे जीव का आश्रय भूतम उसका आश्रय बना हुआ है कौन है ये भूत सहित अन्य भूत सहित तेज इसका आश्रय बना हुआ क्योंकि तेज परस्याम देवताया तेज बना हुआ है और स्वरूप प्रमाणदस्त सूक्ष्म भविष्यमण कहते हैं वो स्वरूप से भी सूक्ष्म है और प्रमाण से भी सूक्ष्म है उसका माप भी सूक्ष्म है स्वरूप भी सूक्ष्म है इसके कारण उसको मापा नहीं जा सकता देखा नहीं जा सकता और चक्षुरादि का विषय नहीं बनता चक्षु का विषय बनाने के लिए चक्षु में एक दिव्य दृष्टि लानी पड़ती है कुछ विशेष साधन होता है वो साधन करेंगे आपको द्रिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाएगी वो दिव्य दृष्टि प्राप्त होने पर आप सूक्ष्म को देख सकते ऐसा है योग साधन में अन्य अन्य साधन विधान में ऐसा कुछ साधन है उसको करने से आपको जहां भूत प्रेत इत्यादि कोई सूक्ष्म है तो दिखाई देता है ऐसा किसी को किसी को कभी कभी अपने आप भी हो जाता है उसको दिखाई देने लगता और ऐसा आप देखेंगे तो यहां बहुत सारे हो जाएंगे अभी जहा बैठे हैं ना बहुत सारे होंगे तो हवाई है हवा में रहते हैं अब वो हमें अनुकूल पड़ रहा है इसलिए हमें पता नहीं चलता ये हमारे प्रतिकूल को यहां भूत आ जाए तो हमें पता चलेगा ये कोई कुछ गड़बड़ है ऐसा लगेगा ऐसा दिखाई भी पड़ता है ऐसा देखा है देखा जाते ऐसे कोई बड़ी बहुत बड़ी आ, मतलब बहुत बड़ा काम नहीं है वो देखने के लिए आसान है हो जाएगा ऐसा देख सकता है भूत प्रेम को सौरूपुर देखता है बात कर सकते हैं बात भी करते हैं आपको आवाज सुनाई पड़ेगी वो ऐसे ऐसे बोलेंगे उसी के अनुसार गांव में भी होता है कई बार ऐसा देखते हैं करता है। वो झूठ नहीं लोग बोलते हैं वो झूठ है भ्रम है ऐसा नहीं है वो कभी कभी भ्रम भी होता है कभी कभी असली भी होता है ऐसा भी होता है इसलिए स्वरूपतः प्रमाण सूक्ष्म भविध्य मे सूक्ष्म का अर्थ क्या है ये अभी मन आदि की स्थिति में प्राण मन आदि की स्थिति में है आपको उसका कोई आकार नहीं मिलेगा और उसका कोई फोटो भी नहीं लिया जा सकता क्योंकि उसके लिए वो एक अलग फोटोग्राफी चाहिए उसको बोलते हैं क्रिलियन कैमरा ऐसा करके एक क्रिलियन हाँ, ऐसा है उससे फोटो ले सकते हैं उससे ये एनर्जी का फोटो ले सकते हैं वो होता है ये जर्मनी वालों ने पहले बनाया था अभी शायद तो और भी बहुत सारे आए होंगे पहले क्रिलियन कैमरा उसी से लेने पर दिखाई देता हाँ कुछ ऐसे दिखाई देगा दिखाई मतलब वो सीधा रूप नहीं दिखाई देता कुछ प्रकाश के रूप में कुछ आकार के रूप में मतलब हवा से अन्य कोई तत्व है वहां ऐसा कुछ एहसास उसमें आ जाता है ऐसा है तो वो में होने के कारण ऐसा है तो उसी को वो क्रिलियन कैमरा का जो काम है ना वो हम दिमाग से भी कर सकते क्योंकि तो दिमाग भी उसको करता है तो दिमाग से करने से वो क्रिलियन कैमरा का काम ये दिमाग कर दे फिर आपको दिखाई दे वास्तव तो में बहुत परेशानी है यदि वो ऐसा दिखाई देने लगे ना आपका जीना हराम हो जाए बहुत मुश्किल है साथ जान भी देखो भूल दिखाई देता वो दे रहा है ये जा रहा है वो जा रहा है इसे जा रहे फिर पागल हो जाएगा इसलिए नहीं दिखाई देना अच्छा क्या आवश्यक नहीं है आवश्यक हो तो दिखाई दे तो बताया तो आवश्यक है हमको क्या करना है वो तो जा रहे आ रहे अपना काम कर रहे हमारे से कोई लेना देना है नहीं फिर दिखाई देगा तो फिर वो संवाद करना पड़ेगा तो परेशान हो जाएगा नींद नहीं आई अब जैसे आप कमरे में सो रहे वहां दिखाई पड़ा दस पंद्रह तो क्या परेशानी हो जाएगी इसलिए वो नहीं दिखाई देना अच्छा भगवान ने इसलिए आपको नहीं दिखा दिखाने के लिए तो प्रॉब्लम बढ़े अब जो सहन कर सकता है तो उनके लिए ठीक है तो यह कारण है कि वो निकलते समय दिखाई नहीं देते ठीक है और तथा तो बलब्ध है कहते हैं तथा ही नाड़ी निष्क्रमण श्रवणादिभ्यो अस्त सौक्ष्म्यम उपलब्य ये शास्त्रों में सूक्ष्म नाड़ियों में इनकी स्थिति बताई नाड़ियों के बारे में आगे कहेंगे रश्मि अधिकरण में आएगा तो नाड़ी निष्क्रमण श्रवणादिभ्या ये नाड़ी से नाड़ियों के द्वारा निष्क्रमण करते हैं जैसा सुक्ष्म नाड़ी से निष्क्रमण करते हैं और विश्वंगन उत्क्रमणे भवंती अन्य अन्य नाड़ियों से भी निष्क्रमण करते हैं जो ऐसे लाखों करोड़ों नाड़ी है तो सारे नाड़ियों से निष्क्रमण कर सकते हैं कोई भी नाड़ी से मुख्य नाड़ी तो जो ऊर्धव गति के लिए है वो तो सुषमना से उत्क्रमण करेगा वो तो लाखों में करोड़ों में एक होता है कभी एक जमाने में एक ऐसा होता है सबका नहीं है बाकी सब अन्य अन्य नाड़ियों से निकलते तो उस नाड़ियों का निष्क्रमण कार्य भी ऐसा ही होता है ये नाड़ियां जो ना ये हमारे शरीर में प्राण संचार करती है प्राण संचार शक्ति का संचार जिससे होता है उसको नाड़ी करते हैं बाकी जो खून आदि का संचार होता है रस, रस और खून के संचार होते हैं ये सिरा इसका नाम सिरा इसमें तो नाड़ी अलग होती है ये आजकल के मेडिकल साइंस वाले ये नाड़ी को नहीं जानते वो सिरा को जानते हैं सिरा के संबंध से कहते हैं लेकिन ये ये नाड़ी आदि देखते हैं फंस आदि पकड़ करके देखते हैं और ये ही उसके उनके लिए उतने ही ज्ञान रहता है हमारा तो ये तो एक बो है नाड़ी का बोध स्थूल है, है ये ये जो बीट्स दिखता है और वो बीट्स कैसे आते हैं इसके यह उनको पता नहीं है वो समझते हैं कि हार्ट के ब्रीट होने से ब्लड का सर्कुलेशन होता है इसलिए ऐसा बीट्स दिखते हैं बोलते हैं हमारा ऐसा नहीं है ये हरेक कोष के साथ संबंध रखने वाली नाड़ियां हैं जो प्राण संचार करती है और वो नाड़ियां जहां खराब हो जाती है वहां वो शरीर का वो अंग काम करना बंद है शून्न हो जाता है ब्लड रहने पर भी वो काम नहीं करेगा ऐसे होते जिससे पैरालिस आदि होता है। तो ये नाड़ी के संबंध में होता है इसलिए नाड़ियों को ठीक करने पर बाकी सब ठीक रहता है बाकी सब अपने आप अप ठीक हो जाता नाड़ी खराब होने के बाद प्रॉब्लम होता है उसके लिए फिर विशेष चिकित्सा उपचार की आवश्यकता होती है उपचार करके फिर आप करना पड़ेगा तो ये तो शास्त्रों में उपनिषदों में बहुत बार आया अब देखिए वेदांत के विषय में भी ऐसे चर्चाएं उपनिषदों में है तो नाड़ियों के द्वारा निष्क्रमण करते हैं ऐसा श्रवण है और श्रुदियों में है स्मृतियों में है आगम ग्रंथों में है योग ग्रंथों में है योगोपनिषद में है अन्य अन्य जो तंत्र ग्रंथों में है ऐसे आयुर्वेद में है ज्योतिष में है कहा नही है सब जगह है इन बातों के साथ कोई एक जगह बोला ऐसा नहीं है उस समय ये ये सारी विद्याएं बहुत विस्तृत थी और लोग इसके प्रयोग करते थे क्योंकि इन विद्याओं के द्वारा विशेष ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता थी उस समय जैसा आजकल हमें उसकी इतनी आवश्यकता नहीं है क्योंकि बहुत सारे कार्य हम यंत्रों से करते हैं ये जो कार्य की आवश्यकता नहीं अभी जैसा मौसम के बारे में जानना ये नाड़ियों को देकर के मौसम जानते थे और नाड़ी को देकर के आपके आने वाली बीमारी आबी के बीमारी ये सारे पता चलते आपके जो है स्वरूप के इसका पता चलते एक जो है नाड़ी विज्ञान है जिसको स्वर शास्त्र बोलते हैं स्वरोदय और शिव स्वरोदय नाम के ग्रंथ है और भी कुछ उपनिषदों में भी है और पुराणों में भी यह स्वर शास्त्र के बारे में विचार है तो ये जो स्वर स्वर चलता है वो नाड़ी को लेकर के चलता है और दिन में स्वर बदलते रहते हैं उस स्वर के आप स्वर देखते रहेंगे तो आपको सारे कुछ मालूम हो जाए ऐसा अच्छा है वो जानने से वो कुछ और वो उसमें हानि नहीं है कि आपके कौन से स्वर अभी चल रहा है, उस हिसाब से कौन से समय में क्या चल रहा है और तीन दिन तक तो एक स्वर चलने से क्या होता है ऐसे करते हैं यहां तक मृत्यु का भी मालूम हो जाता है वो स्वर दे के मालूम करते हैं तो ऐसा भी शास्त्र है और पहले जमाने में इसका बहुत प्रयोग होते थे जैसा युद्ध करना जाना हो या ऐसे ऐसे बड़े बड़े कार्य में जो बहुत रिस्की कार्य है उसको करते समय ये सब करके देखते थे और ये साधन के रूप में कर सकते हैं ऐसा करते हैं। हमने कुछ दिन करके देखा था बिल्कुल सच निकलता पहले पहले आपको थोड़ा डाउट होगा बाद में पक्का निकलता है एक चालीस दिन तक कर आप करके देखेंगे मालूम हो जाएगा वो तो कौन सा स्वर कैसे करना थोड़ा कठिन है एक एक घंटे में बदलता रहता है कैसा कैसा बदल रहा है कब बदल रहा है सुबह का कौन सा चल रहा है कौन सा दिन में कौन सा चल रहा है सारा जो है होता है उसी के अनुसार शरीर में भी परिवर्तन होता है मन में परिवर्तन होता है ये सब तो इतने सारे शास्त्र हैं ये तब सूक्ष्म विषय है यह सामान्य आपको उसको देकर के पता ही नहीं चलेगा ये कैसे हो रहा है लेकिन होता है ऐसा होगा और आपके मन में कभी कभी अचानक एक विचार आ जाएगा किसी की याद आ जाएगी किसी का विचार आ जाएगा तो उसका कुछ संबंध होता है ऐसा होता है कई कई बार ऐसे होते कभी कभी होता है हम किसी को फोन में बुलाना है ऐसा सोचेंगे तब उसका फोन आएगा ऐसे लगता है समझ में ऐसा होता है कॉन्फिडेंस जैसा होता है लोग उसको कॉन्फिडेंस बोलते हैं अकस्मात हो गया लेकिन सब जगह अकस्मात नहीं उसका कारण होता है तो कारण होने पर उसके पीछे देखना चाहिए और कभी कभी हमें विश्वास नहीं होता इसलिए काम नहीं होता यदि हम इस जो इंडिव्यूशन जिसको कहते हैं जो अंदर मन का जो ज्ञान है उस पर यदि हम विश्वास करेंगे तो बहुत कार्य अच्छा हो जाता है लेकिन हमें विश्वास नहीं होता क्यों हमारे अंदर बहुत सारे संशय रहता है और हम आगे पीछे का और ज्यादा सोचते हैं तो काम नहीं होता ऐसे सब होते हैं ये सारे विषय सूक्ष्म हैं इसीलिए इनको देखने की चेष्टा मत करिए नहीं होगा तत् तनुत्वा संचार अब देखिए भाष्यकार क्या कह रहे हैं कि अब ये यहां से निकल करके जाता है ये जाता है करके क्या कैसे कहेंगे बोलते हैं ये तनुत्वा संचार वो परिमाण में अणु जैसा होता है अनु है अत्यंत सूक्ष्म इसलिए वो संचार कर सकता है कहीं भी जा सकता जितना स्थूल होगा उतने ही संचार में प्रतिघात होगा उसको रोका जाएगा वो एंटी फोर्स आ जाएगा आप एक तरफ जा रहे हैं उसके फोर्स आकर के आपको रोक सकता है लेकिन ये सूक्ष्म होने से इसका प्रतिघात नहीं होता है तनुत्वाद संचार उपत्ति इसलिए संचार कर सकता है उनको कोई फ्लाइट पकड़ने की आवश्यकता नहीं कोई माध्यम नहीं चाहिए वो अपने आप अप जाएगा सूक्ष्म और कहते हैं स्वच्छता अप्रतिघात पूर्व आदि ने पूछा था कि इसका प्रतिघात क्यों नहीं होता है, कि मूर्त द्रव्य इसको रोकता क्यों नहीं बोलते ये स्वच्छ है अत्यंत स्वच्छ होने से इसका प्रतिघात नहीं होता है इसको रोका नहीं जा सकता द्रव्य जो पारदर्शी होते हैं जो आर पार दिखने वाले जैसे कांच है ये कांच में प्रकाश रश्मि नहीं रुकती है कारण क्या है वो स्वच्छ है तो प्रकाश रश्मि उससे आर पार हो जाता है। तो अब वो उसके कारण उसका आर पार होना संभव है लेकिन उसमें हवा जो है हवा भी आर पार होते हैं, लेकिन बहुत कम होता है और पानी भी आरपार हो जाता है कांच जो है ना कांच में से पानी के उस तरफ होने से बीच में हो करके इस पर भाप जैसा आ जाता है वो आता है तो वो भी हो जाता है और प्रकाश तो चलता है वैसा ये द्रव्य भी स्वच्छ है स्वच्छ मतलब ये आर आरपारदर्शी है शीतु है इसलिए उसको देखा नहीं जा सकता अभी जो अत्यंत स्वच्छ होता है जैसे कांज है स्पट इत्यादि उसको कहीं दूर में रहेगा तो आप देख नहीं सकते ऐसा ये बाहर है कि अंदर है कि पता नहीं चलता यदि कांज साफ है तो ऐसा ये होता है देखे उन्होंने ऐसा चिंतन करके निश्चय किया वो तो होता ही है ऐसा वो उसका कोई रूप नहीं है ना रंग नहीं है और रंग नहीं है तो क्या करेंगे वो तो ऐसा दिखा है तो भी दिखाई नहीं पड़ेगा और हवा से जुड़ा हुआ है वो हवा का रूप होता है तो हवा के झोगे हैं और उसमें क्या देखेंगे आप देख नहीं सकता इसीलिए स्वच्छ होने के कारण स्वच्छ मैंने पटिका आदि के कांच आम्र पटल के समान स्वच्छ है इसीलिए इसका वो प्रतिघात भी नहीं होता है और इसका संबर्ध भी नहीं बनता है सम्मध नहीं बनता है क्योंकि ये सूक्ष्म है सम्मर्द होकर के संकर्षण नहीं होता जो कर्षण होगा ना एक के दूसरे के साथ कर्षण होगा वो तो कर्षण भी नहीं होता मैं घिसना वो भी नहीं होता है और स्वच्छ होने के कारण वो उसको देख नहीं सकते कांच आदि के समान होगा और फिर तो वो चलने के लिए दो कारण बताया एक तो वो तनु है सूक्ष्म है देख नहीं सकता स्वच्छ है इसलिए वो होता हुआ भी दिखाई नहीं देता और हवा का रूप में प्राण के आधार पर या अन्य भूतों के आधार पर है तो वो ऐसे ही विचरण करता है सर्वत्र विचरण करता है ऐसे ही करके अदय देहात पार्श्व स्थिर न उपलब्ध आपने पूछा पार्श्वस्थ पार्श्व में खड़े हुए जो उनके भाई बंधु है वो उनको दिखाई नहीं देते ये मर गया करके वो निकलता हुआ दिखाई नहीं देते इसीलिए दिखाई नहीं देते वो देहा निर्गछत देह से निकल, निकलता है तो दिखाई नहीं देते ये सब कारण बताए एक तो वो सूक्ष्म है कौन समय में होता ऐसा नहीं होता और आप तनु है ऐसा नहीं होता तो ये कभी कभी होता है कभी कभी ऐसा अनेक लोगों का अनुभव है जिनके बहुत बड़े मन मित्र समझ लीजिए या अपने पुत्र आदि जो बंधु है कोई भी ऐसा समझ लीजिए इनका निकट संबंध है वो मृत्यु किसी के अन्यत्र उनके मित्र के अन्यत्र हो रही है अन्यत्र घटना हो रही है व्यक्ति कोई अन्यत्र है लेकिन उनको वहां मालूम पड़ता ऐसा मालूम पड़ेगा उन्होंने एहसास हो जाता है कि वो उसकी मृत्यु हो गई ऐसा लगता है कभी कभी ऐसा होता है तो वो एक कम्युनिकेशन होता है इसका मतलब क्या है कि वो ऐसा कम्युनिकेशन भी कर सकता इसके ऊपर भी कई लोगों ने रिसर्च किया ऐसा कुछ होता है मालूम पड़ता है जैसे मां को बच्चे के बारे में मालूम पड़ता है बच्चे को भूख लग रही है बीमार हो रहा मा है इत्यादि मां को मालूम पड़ता है ऐसे मां के बारे में बच्चों को माना पड़ता है इस प्रकार संबंध होते हैं उनका एक तो मां बच्चे के बीच में बायोलॉजिकल संबंध तो है ही और उसी प्रकार से उनका मानसिक संबंध भी बना रहता है ऐसा माना है इस प्रकार से यहां भी होता है वो इस प्रकार कम्युनिकेट कर सकते हैं उनको बता सकते हैं तो लेकिन दिखाई नहीं पड़ सकता दिखाई नहीं पड़ेगा ये कारण है कि सूक्ष्म है और प्रमाण दल से उपलब्ध नहीं होता इसी को आगे भी कहते हैं नो नो नो पमर्दे नो पमर्दे नो पमर्दे कहते हैं ये बाद में ये स्थूल शरीर आदि जो है ना शरीर को कुछ दोष होता है छोट आदि लगते हैं और मृत्यु के बाद में स्थूल शरीर को जला भी देते बहुत कुछ होता है तो उसी से इनको कोई असर पड़ता है क्या बोलते उसी से उनका कोई असर नहीं पड़ता ऐसा मृत्यु के बाद की बात नहीं जीवं अवस्था में भी शरीर को कुछ हो जाता उससे सूक्ष्म शरीर को कुछ नहीं होता सूक्ष्म शरीर में चोट नहीं लगता और जो होता है उसका कुछ संस्कार उसके अंदर रह जाता है उसके कारण आगे जन्म में उसका कुछ असर दिखेगा वो तो होगा लेकिन सूक्ष्म शरीर उसी से कुछ नष्ट नहीं होता उसमें कोई क्षति नहीं होती वो अच्छे द्वयम अदावय आत्मा का जो लक्षण कहा वैसा ही रहता है और एक रूप में रहेगा जो रूप है उसका कर्मादि रूप में ऐसा ही रहेगा तो अतएव सूक्ष्मत्वात नरीर से उपमर्देना दाहादि निमित्ते न इतर सूक्ष्म शरीर उपमृत्य थे और ये जो मनुष्य का सूक्ष्म शरीर है मनुष्य का सूक्ष्म शरीर निकलेगा तो यह कैसा होगा मनुष्य का सूक्ष्म शरीर मनुष्य का होगा यह क्या और किसका होगा मनुष्य का सूक्ष्म शरीर कैसा रहेगा मनुष्य के रूप में रहेगा नहीं, मनुष्य से निकला हुआ सूक्ष्म शरीर है वो जा रहा है जीवात्मा। तो वो क्या रूप में होगा हा मनुष्य के रूप में नहीं होता है किसी के रूप में नहीं होगा तो मनुष्य शरीर से निकलते वाती वो अमनुष्य हो जाएगा और जिससे जैसा निकलेगा वैसे हो जाएगा इसलिए उसका कोई रूप नहीं फिर तो अब वो जब दिखाई देता है कभी कभी मनुष्य का आकार में दिखाई देता है जो भूत को देखने वाले वो इसलिए है कि उसके साथ कोई संस्कार संबंध होता है उसका अपना कोई आकार वैसा नहीं होता वो अगला शरीर प्राप्त करेंगे तभी उसका आकार होता है तब तक वो निराकार रहता कोई आकार नहीं मान मालूम होता वो संस्कार के कारण ऐसा दिखाई पड़ता जैसा हम स्वप्न में अपने को मनुष्य जैसा देखते हैं कभी कभी दूसरे रूप में भी देखते हैं हमेशा मनुष्य देखते ऐसा नहीं वो क्यों है स्वप्न में कोई मनुष्य आदि आकार नहीं है लेकिन वो आकार संस्कार के कारण ऐसा दिखाई देता है ऐसा आकार है वो सूक्ष्म आकार होते हैं वो वास्तविक नहीं होते इसलिए बदलता है कभी कभी आप बंदर भी बन सकते हैं स्वप्न में ऐसा हो जाता है और कुछ कुछ आकार में दूसरे आकार में भी दिखाई देगा जो भयागत स्वप्न होता है तो ऐसा ही होता है बंदरों के बीच में आप एक बंदर है ऐसा दिखाई देगा वो कोई वो दे सकता है जैसा संस्कार रहेगा ऐसा इसलिए यह भी एक कारण है स्थूल शरीर के उपमर्दादि से यानी स्थूल शरीर को पीड़ित करने से ताड़ित करने से सूक्ष्म शरीर ताड़ित पीड़ित नहीं होता किंतु किसी को आपने दूसरे प्रकार से मानसिक चोट पहुंचाया वो तो जाएगा सूक्ष्म शरीर वो क्षति नहीं पहुंच जाता है लेकिन वहां जाकर के अंदर रहेगा वो अंदर दुख के रूप में सुख के रूप में इत्यादि रूप में रहेगा और रह करके फिर वो काम कर सकता वो अंदर का चोट बोलते हैं अंदर का चोट जो है ना वो निशान नहीं हो रहता है उसका लेकिन वो हमेशा चोट रहता है वो भयंकर होता है क्यों तो वो वहां रह करके निरंतर काम करता रहता है इसलिए ऐसा होता है अंदर के चोट चोट तो सूक्ष्म नीरस से उपमर्देन उपमर्द के द्वारा दाह निमित ना किसके निमित्त जो दाह आदि के निमित्त जो उपमर्द होता है दोष होता है तो वो भी तरह सूक्ष्म शरीर हम नवमृद्य सूक्ष्म शरीर में उसका कोई संबंध नहीं होता वो तो वैसे के वैसा रहता बोलते हैं ये अब जो है इसका लक्षण क्या है सूक्ष्म देह है ऐसा उसका आपके पास क्या प्रमाण अब सूक्ष्म देह को, को देखा है और जिसने देखा उसके अगर हम विश्वास नहीं करेंगे तो बोलेंगे आपने देखा है तो हमें दिखाओ तो आप दिखा नहीं सकते और उसी को दिखाई पड़ता जैसा भूत प्रेत भी ऐसे होते हैं ना जो देखता है उसी को दिखाई पड़ता है सबको दिखाई नहीं पड़ता अब वो उसका दिमाग के साथ उसका ट्यूरिंग हो गया तब दिखाई पड़ेगा नहीं तो नहीं दिखाई ऐसा होता है अब जैसे सपने में होता है सपने में जो आप सपने देखते वो दूसरे को नहीं दिखाई पड़ता है। आपका स्वप्न आपका होता है लेकिन बाहर का विषय ऐसा नहीं है अब ये जो बाहर पेड़ पौधे आदि ये सब देख सकते आप भी देख सकते हम भी देख सकते तो उसमें बराबर होता है उससे भावना जो होती है वो अलग होती है किंतु सूक्ष्म में अलग अलग हो जाता है वो कोई संबंध ही नहीं रहता उसमें तो फिर आप कैसे कह सकते हैं ये एक सूक्ष्म शरीर है ये इधर रहता है और बाद में ये निकल जाता है और निकल जाने के बाद ऐसा ऐसा होता है फिर ये सारी कथाएं आप बता रहे हैं, जैसा आप प्रत्यक्ष देखा हुआ जैसा बोल रहे हैं आप लेकिन हमें तो उस पर विश्वास नहीं है तो हम क्या करेंगे बोलता है तो अब तो लक्षण से समझना पड़ेगा तो ये शास्त्र में जो लक्षण कहा सूक्ष्म शरीर का उसका बोलते अस्व चोपत्ते रेशा ऊष्मा कहते हैं ये सूक्ष्म शरीर की ही ये ऊष्मा है ये जो ऊष्मा है ये सूक्ष्म शरीर की ही शरीर में जो ऊष्मा है ना गर्माइश ये ऐसा ही सारी तूलन शरीर का नहीं हो सूक्ष्म शरीर का तो अस्वच उपबत्ते है ऐसा ऊष्मा इसके लक्षण से हम इसको समझ सकते हैं ये ऊष्मा है क्योंकि शास्त्र में ये कहा गया है शीतो मरिष्यन जब मरेगा वो शीत हो जाता बाकी तो वैसे के वैसे है अब मर गया मतलब ये सूक्ष्म शरीर निकल गया यही समझना पड़ेगा तो वो ठंडा पड़ जाता प्राण निकलते ही ठंडा पड़ जाएगा और शरीर के घरना देखने पर शरीर में खून सब कुछ है सब अवय वो ऐसे के वैसे है लेकिन वो गर्माइश नहीं है तो गर्माइश क्या है बोलते है यही सूक्ष्म शरीर वो जब आता है तो गर्म रहता निकलता है तो ठंडा तो हो जाता ऐसा रहेगा इसलिए अस्थिवते रहते आप सूक्ष्म शरीर को जानना चाहते हैं तो ऐसा समझ लो आप सोचते हैं हार्ट चलने से गर्म है ऐसा नहीं है हार्ट चलना नहीं चलना तो हार्ट तो अभी भी है वहां उसको सब आजकल कर ऑपरेशन करके सब नया गार्ड लगा रखा गया सब कुछ व्यवस्था है फिर भी वो चलता नहीं वो हो गया क्यों वो प्राण निकल गया वो से शरीर निकल गया तो फिर आप कितना भी गर्म करने की कोशिश करो नहीं गर्म होता खून चलेगा ही नहीं खून को फिर चला नहीं सकता तुरंत जो है वो बंद हो जाता है अब बाकी जो है अभी पता करने की कोशिश कर रहे कि यदि मारने के बाद भी अभी हम खून चलाएंगे हाथ को चलाएंगे फिर दिमाग को चलाएंगे सारे चलाएंगे तो शायद आदमी जिंदा हो सकता है तो ऐसे करके कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नहीं होगा वो तो खाली रहेगा वो सूक्ष्म शरीर निकल गया तो बाकी तो चला सकते हैं। ऐसा नहीं हाथ नहीं करेगा हाथ तो एक पंप है तो और कुछ नहीं है ना एक पंप है वो तो ब्लड को पंप करता है और वो पंप को तो चला सकते हैं आप दूसरा पंप देकर के बंद करके, करके तो चला सकते चलाएगा तो चलते रहेगा लेकिन आदमी जिंदा नहीं होगा फिर भी है ना ऐसा हो जाता तो इसीलिए कहते हैं अस्व सूक्ष्म शरीर से ये ऊष्मा तो सूक्ष्म शरीर को आप देखना चाहते हैं अपने शरीर में स्पर्श करके देखो सबका शरीर में स्पर्श करके तो गर्म है तो गर्म है तो जिंदा है सब लोग हाँ बस इतना है सूक्ष्म शरीर आपके पास है अभी गया है? नहीं ठंडा हो तो ग्रह लगता तो ये दस्मिन जीवत शरीर ये जो इस जीवत शरीर में संस्पर्शे न ऊष्माण विजान स्पर्श करके ऊष्मा को जानते हैं कोई मरा है जिंदा है देखने के लिए वो पैर पकड़ के देखते हैं वो पैर ठंडा है कि गर्म है जैसे देखते इधर पकड़ के देखते तो लगाते ही मालूम हो जाता है तो स्पर्श करके जान लेते हैं तथा ही मृदा अवस्थायाम देहे विद्यमेश्वपिचा ये कह रहे हैं भाषिकार कि मृदा अवस्था में अवस्थित देह वैसे कैसे शरीर तो जो पहले था वैसे कम वैसे है और विद्यमान सारे अवयव वैसे विद्यमान होते हुए भी रूपादिशु देह देह के जो गुण है रूपादि सब दिखाई दे रहे वैसे, वैसे दिखाई दे रहे लेकिन न ऊष्मा उपलब्ध दे ऊष्मा नहीं दिखाई दे और प्राण भी नहीं चलता क्यों ऊष्मा के साथ वो भी निकल जाता प्राण ये प्राण्मा के साथ सभी सारे एक साथ निकलते सूष्म शरीर निकल जाते तो उसके बाद न प्राण चलेगा और न ऊष्मा प्राप्त तो होगी और इसके ऊष्मा बंद हो जाते ही वो खून दौड़ना इत्यादि सारे कार्य एक एक करके सब बंद हो जाते हैं और बाद में पूरा ठंडा पड़ जाता है ऐसा होता है जीवन अवस्थाया में उपलभ्य उपपद्य दे प्रसिद्ध शरीर व्यतिरिक्त व्यवश्रय एव एशा ऊष्मा ऐसा अनुमान से निश्चय किया करता है अनुय व्यतिरेक का अनुमान होता है कि तत्सत्व तत्सत्व तद अभाव तदभाव ऊष्मा सत्व जीवत शरीर सत्व तो ऊष्मा अभाव जीवन अभाव तो ऊष्मा रहने पर जीवन रहता है तो उसके रहने पर रहता है तो वो जो रहता है वही जीव है वही सूक्ष्म शरीर है लिंग शरीर है उसी के अनुसार ये सारा कार्य होता है क्योंकि प्रसिद्ध शरीर व्यतिरिक्त व्यवास है जो प्रसिद्ध शरीर है जिस शरीर को लेकर आप विचार कर रहे हैं जो स्थूल शरीर है इससे तो अतिरिक्त एक शरीर और है वो सूक्ष्म शरीर है वो ही ये ऊष्मा को बनाए रखता है इसलिए सूर्य स्थूल शरीर में ताकत कम होने पर भी सूक्ष्म शरीर में यदि ताकत है आपका मन निश्चित है निश्चय है तो काम करते हैं बिना भोजन से भी लोग जिंदा रहते बहुत कुछ करते वो सूक्ष्म शरीर का बहुत जो है वो ताकत होता है और उसके कारण वो चलाते रहे अब सूक्ष्म शरीर को अलग करने की सोचा तो फिर हो, अलग हो जाता है वो अलग होने के लिए फिर अलग होने के बाद में फिर तूर्ण शरीर चलेगा तथा तो श्रुति ही श्रुति वही श्रुति दे रही उष्ण एवं जीविष्यन शीधो मरिष्यन श्रुति स्पष्ट कह रही कि उष्णता है तो वो जिंदा है और ठंडा हो गया तो वो मर गया इसका मतलब इसके बीच में है वो जीवात्मा इसके बीच में वो सूष्मा शरीर वही है जो गर्म कर रहा है वो सूक्ष्म शरीर है ठंडा कर रहा है वो पूरे शरीर का स्वभाव है क्योंकि शरीर में पानी होता है ज्यादा क्योंकि 60 प्रतिशत से अधिक पानी है साठ पैंसठ प्रतिशत इसके कारण ठंडक लगता है शरीर ठंडा होते ही ठंडा होने का, पानी का स्वभाव ठंडा होता है इसलिए वो पानी ज्यादा होने पर ठंडा ऐसा लगता है बाकी तो वो तेज के साथ सारे निकल जाते हैं और पानी कुछ अंश पानी अंश है जो स्थूल धादु है वो सब इधर रह जाता है स्थूल धातु को लेके नहीं जाते सप्त धातु है स्थूल धातु उनको लेके नहीं जा सकते वो सब शरीर में रहेगा वैसे, वैसे रहेगा और आजकल बच्चा पैदा कर सकता हाँ ऐसा है अभी किया ऐसा कुछ समय के बाद कुछ समय तक नहीं होता कुछ समय वो अधिक समय होगा तो नहीं होगा तो उसका जो बीज है शुक्राणु को निकाल करके वो फिर बच्चा पैदा कर सकता है ऐसा अभी की आया उन्होंने तो मरने के बाद भी हो सकता है किसी के ऐसा होता है कभी एक्सीडेंट आदमी मर गया और बच्चा नहीं है और उसकी पत्नी चाहती है बच्चा हो उनके बच्चा हो ऐसा चाहते हैं तो ऐसा कर सकता है ये ये संभव है क्यों तब तक वो जिंदा रहेगा शुक्राणु कुछ समय तक जिंदा रहता है ऐसा बोलते हैं ये सप्त में सातवां धातु तो धातु का क्रम भी ऐसा है जैसा पहले पहले धाधु पहले पहले नष्ट होता है और बाद वाले धादू कुछ समय रहते हैं क्योंकि वो थोड़ा सूक्ष्म होता है तो शुक्राणु कुछ समय तक जिंदा रहते हैं और उस शुक्राणु को निकाल करके आप विशेष उसको रखने से फिर वो अलग ज्यादा समय भी रह सकते इंद्र आदि में रखेंगे तो उसको गरमाइश में रखेंगे तो भी रहता है ऐसा भी उन्होंने अभी पता चला है और इसी प्रकार दिमाग भी ऐसा है मरने के तुरंत बाद दिमाग निकाल करके रखेंगे तो उसमें कुछ समय तो कुछ कार्य दिखाई पड़ता है वो क्या क्या हो जैसा ये हेलीकॉप्टर में और फ्लाइट में इसमें सब एक ब्लैक बॉक्स होता है वो कहते हैं वो कुछ भी घरना हो गया वो सारा उसमें रिकॉर्ड होता है मैंने जो कुछ वहां संवाद होता है सबका रिकॉर्डिंग होता है तो ऐसा दिमाग को भी कुछ समय तक लेके आप कार्य कर सकते हैं कुछ समय तक सही समय पर निकाला होगा तो। तब तो वो कार्यकर्ता उससे कुछ पता करते हैं पता कर सकते हैं ऐसा बता रहा है ऐसा है अब जैसे बड़े बड़े हैं ना उनके दिमाग सब निकाल के अभी भी रख करके लोग स्टडी करते हैं आइंस्टीन का दिमाग अभी भी है उन्होंने दिमाग को निकाल दिया वो कबर से निकाल करके उसको अलग रखा वो रखने रख करके देखने के लिए कि उसमें कैसा कैसा है क्या क्या हुआ था जिसके कारण वो इतने बड़े बुद्धिमान ने देखने में मंदबुद्धि था और बड़े बुद्धिमान हो गया ऐसा व्यवहार की दृष्टि से बहुत मंदबुद्धि थी तो लेकिन कार्य बहुत किया तो उनको बहुत कुछ पता चला उनके दिमाग की विशेषता क्या है ऐसे कर स्टडी करने के लिए देखते हैं तो ये सब अवयवों में संभव है और ये सांघ शास्त्र के अनुसार भी ये कहा गया है एक एक कण में एक एक अवयव में जैसे हम जिसको कोश बोलते हैं सेल्स बोलते हैं ये एक एक कोश में व्यक्ति का पूरा स्वभाव रहता है एक एक अणु में उसका पूरा स्वभाव रहता है ऐसा स्वीकार किया इसलिए उस अणु से वो दूसरे अणु को बनाया बनाया जा सकता तो एक जो है आपका सेल मिलेगा तो उस सेल से दूसरा सेल निर्माण कर सकते इसके ऊपर भी चल रहा है क्योंकि वो सारे मिलकर के उसमें अंश रहता है गुण रहते हैं इसमें तो यह सूक्ष्म शरीर के विषय में ये निर्णय हुआ तो संसार विपदेश अधिकरण ये तब तक जिंदा रहेगा तब तक ये चलता रहेगा शरीर नष्ट नहीं होता ये कहा था आगे ये अधिकरण हो गया अगला अधिकरण है प्रतिषेधा अधिकरण अब ये अधिकरण से लेकर के ये षष्ठ ष्ठाधिकरण है इस अधिकरण के लेकर के आठवां अधिकरण तक ये परमात्म ज्ञान के विषय में विचार होगा जो ब्रह्मज्ञानी है उनके विषय में विचार होगा अब ये यहां तक जो हुआ था इसमें सगुणोपासक और कर्मकांड के विषय में जो मृत्यु आदि के विषय में था अब ब्रह्मज्ञानी जब शरीर त्याग करता है उनका कैसा होता है अब ये सारी प्रक्रिया उनके होगी या नहीं होगी ये अभी विचार करना क्योंकि शास्त्रों में उनके विषय में कहा कि वो उनके सामान्य मृत्यु हो नहीं वो मृत्यु होती ही नहीं है अब मृत्यु नहीं होती है उनका प्राण नहीं निकलते हैं तो ये प्रक्रियाएं नहीं होनी चाहिए इसलिए यह अधिकरण आएंगे आप ठीक हम देखिए उत्क्रांतिकालीन सत्संपत्ते है सावशेषत्व मुक्तम पूर्व अधिकरण में उत्क्रांति कालीन जो सत्संपत्ति है माने परम देवतायाम ये जो हुआ ये वास्तविक नहीं है ये आपेक्षिक है कुछ समय के लिए पर देवता में हो गया हमेशा के लिए हो गया अत्यंत नहीं माना उसको क्योंकि ये शरीर के साथ संबंध है ये मृत्यु है मृत्यु से साथ संबंध है संप्रति अब जो है उत्क्रांतर निर्गुण ब्रह्म वे, वेदिशु अभाव महा अब जो है निर्गुण ब्रह्म वेदी निर्गुण ब्रह्म को जानने वाले जो ब्रह्मज्ञानी है यानी जीवन मुक्त है और पर ब्रह्म को जीवन मुक्त रूप से जो जानते हैं तो संप्रति उन्हीं के विषय में कहते हुए उत्क्रांति का अभाव कहना चाहते हैं उनको उत्क्रमण होता ही नहीं तो उत्क्रमण नहीं होता है तो बाकी प्रक्रिया क्या होंगे स्थूल रूप से जो प्रक्रिया है वह तो होगी और सूक्ष्म रूप में जो भी प्रक्रिया बताई है वो नहीं होता यहां उत्क्रांति और गति ये दोनों इनके नहीं है गति क्यों इसलिए नहीं है कि कर्म नहीं है उनका तो उत्तरायण दक्षिणायण मार्ग से जाना नहीं है और इधर यहां से निकल करके कहीं और निकलने के लिए जाने के लिए निकलना भी नहीं है तो ऐसा है इनका ब्रह्मज्जनियों का ऐसा यह बताना चाहते इसलिए ये सुषम नाडी से भी नहीं निकलते ये बताएंगे यहाँ भी बहुत लोगों का भ्रम है लोग सुनकर के समझते हैं कि सुषमना नाडी से जो निकलते हैं जो मूर्धा भार करके निकलते हैं वही ब्रह्मज्ञानी होते हैं ऐसा कुछ समझते हैं लेकिन वो नहीं होता है वो सगुण साधकों के लिए होता है उन्हीं के लिए एक नाड़ी के द्वारा होगा और ब्रह्मज्ञानी के लिए कोई नाड़ी भेद करना इत्यादि नहीं होता सुषमना नाडी से निकलना कोई जरूरी नहीं कभी वो साधन उस प्रकार कुछ किया है तो वो निकल भी सकता है नहीं भी निकल सकता उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कोई भी नाड़ी से नहीं ना वो निकलते ही नहीं है उत्क्रांति नहीं है उनके वहीं का वहीं लय होने का ऐसा है ये बताएंगे तो ये एक विशेष प्रक्रिया है जो शास्त्र में कहा है और यही चतुर्थ ग जो चार प्रकार की गदिया में यही एक गति इनकी गदि नहीं होती है लेकिन गदि कहते और शरीर का जो भी होना है वो होगा मैंने शरीर स्थूल रूप से जो परिणाम होना है शरीर गिरेगा शरीर सड़ेगा शरीर गलेगा सब कुछ हो जाएगा लेकिन सूक्ष्म गति इनके नहीं क्योंकि सूक्ष्म शरीर यहां पंच तत्वों में लीन होने की प्रक्रिया बताए यह आगे का तीन अधिकरणों में यानी तीन अधिकरण में यही चर्चा है तो पहले न्याय संग्रह देखे न्याय संग्रहकार ये सारे अधिकरणों का एक विस्तार से बता देते हैं आगे का जो विचार आने वाले तीन सूत्रों का अधिकरण है न तस्मात प्राणा उत्क्रामंती यदि माध्यम दिन श्रुति अनुसारेण यह बृहदारण्य उपनिषद जो है दो शाखाओं में प्रसिद्ध है यह शुक्ल आयुर्वेदीय वाजसने आ, शाखा के अंतर्गत दो विभाग होता है कांड शाखा और माध्यम दिनी शाखा ये शुक्ल आयुर्वेद की दो शाखाएं ये दोनों शाखाओं में यह सारे मंत्र उपलब्ध होते हैं शतपथ ब्राह्मण भी दोनों शाखा के माध्यम का कारण का दोनों का है वृदारणिक उपनिषद जो हम अध्ययन करते हैं ये भी दोनों शाखा के मिलते हैं लेकिन भाष्यकार ने शंकराचार्य जी ने कारण शाखीय ब्रैदारणिक उपनिषद पर भाष्य लिखा माध्यम शाखा जहां जहां वाक्य भेद है या पाठभेद है उनका उदाहरण दिया है बीच बीच में चर्चा में लाया लेकिन भाष्य कारण शाखा के अनुसार लिखा शतपथ ब्राह्मण को भी भाष्यकार ने इसका ही लिया है कारण शाखा का लिया तो ये माध्यम शाखा कारण शाखा दो है तो कारण शाखा उधर दक्षिण में चलते माध्यम दिन शाखा ज्यादा यहाँ उत्तर में चलता है जो जितने भी यहाँ के ब्राह्मण है शुक्लेशाखा वाले होते तो ये माध्यम शाखा दो है अब इसमें कहीं कई वाक्य में कुछ भेद भी मिलता है पाठभेद जैसा मिलता है तो आमना भेद है उसमें एक उदाहरण लेके यहां चर्चा आरंभ करेंगे कि नतस्य न ताणाउत्क्रामंती ये वाक्य आया उस ज्ञानी के लिए कहा अधा अथ अकामय आ अकामहा महा, महा आत्मका महा इत्यादि कह कर करके नतस्य न ताणाउत्क्रामंती अत्रवलीयते ब्रह्म सन् ब्रह्म अप्येती ऐसा वाक्य आता है बृदारण निगमे अब उस वाक्य में माध्यम शाखा में न तस्य प्राणा प्राणाउत्क्रामी के स्थान पर षष्ठी विभक्ति के स्थान पर यहां पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया तस्मात प्राण उत्क्रामी ऐसा कहा अब वो तस्माद में पंचमी लिया यहां काणव शाखा में न तस् प्राणाउत्क्रामी यहाक्ति के पार भेद हो गया यदि काणवश्रुति संबंध सामान्य षष्ठ्यर्थ विषया ये न तस्य प्राणा उत्तरा में वो संबंध सामान्य दिखता है उसका जो ज्ञानी का अकामयमान जो ज्ञानी है ब्रह्मज्ञानी है उसका तो प्राण नहीं निकलते हैं ऐसा कहा तो निकलना नहीं संबंध सामान्य दिखा वो संबंध सामान्य में षष्टी होती है जो शेष ष्टी जिसको कहते ये संबंध सामान्य में होता है तो विशेष ष्टी का अर्थ में लेकर के अपादान कारक संबंध विशेष परतया अब ये तस्मात प्राणाह उत्क्रामी अपादान में अपादान पंचमी पंचमी का प्रयोग किया है अपादान में अपादान का अर्थ होता है एक से दूसरा भिन्न हो जाना अलग हो जाना जैसे आम के वृक्ष से आम का फल नीचे गिरता तो अपादान करके गिरता है ऐसा करते से निकलना उससे अलग हो जाना ऐसा तो यहां अलग होने की बात है पंचमी के द्वारा और एक में संबंध मात्र की बात है इसमें दो विशेष अर्थ निकलता तो इसी को अपादान कारक का संबंध विशेष परतया उन्नीय उस प्रकार से उसका निर्धारण करके क्या किया जीवात प्राणानाम उत्क्रांति प्रतिषिध्य जीव से प्राणों के उत्क्रांति को प्रतिषेध किया ये जीव से प्राणों की उत्क्रांति होती नहीं है तस्मात प्राणा न उत्क्रमणी कहा प्राणों की बात कही ना तो जीव से प्राणों की उत्पत्ति उत्क्रमण नहीं होता वो तो के साथ रहता ऐसा प्राणों की उत्पत्ति का उत्क्रमण का प्रतिषेध करके शरीराद उत्क्रांति ही सामान्य श्रुति स्मृति लोग प्राप्ता, पर विदो तो अब वो उसका अर्थ क्या होगा तस्मा प्राणा उत्क्रांति का अर्थ है। जीव से प्राण अलग नहीं होते हैं किसका वो ब्रह्मज्ञानी का ऐसा अर्थ पूर्ववादी ने किया क्यों ये तो पंचमी व्यक्ति को लेकर और उससे क्या अर्थ निकला कि शरीर से तो उत्क्रांति करेगा शरीर से उत्क्रांति करेगा लेकिन जीव से अलग नहीं होगा प्राण जीव के साथ रहे ऐसा अर्थ किया वो तो शरीर उत्क्रांति सामान्य श्रुति लोगों का प्राप्त सामान्य श्रुति क्या है नस्य प्राणा उत्क्रामी इसको सामान्य श्रुति मान रहे नस्मत प्राणा न उत्क्रामी ये विशेष श्रुति है तो सामान्य श्रुदी को विशेष श्रुति के द्वारा अर्थ करके ये प्राण नहीं निकलते हैं किससे उस जीवात्मा से प्राण नहीं निकलते यह अर्थ किया ये वाक्य का अर्थ करने का ध्यान दे कैसे करते हैं उस प्रकार से अभिप्राय वो भी अर्थ निकलता तब क्या होगा कि लोग में श्रुति स्मृतियों में जो कहा जाता है क्या कहा जाता है वो जो महात्मा जी थे ब्रह्मज्ञानी थे वो भी चले गए समाधि हो गए उनकी ऐसे कहते हैं तो लोग भी तो जाते हैं वो दो दो दो दो मर गया ऐसा बोलते हैं अब शब्द कुछ दूसरा प्रयोग करते हैं स्वर्गवास हो गया ऐसा नहीं कहते हमारे यहां कोई स्वर्गवास नहीं होता जितने शब्द जाते हैं हम कहते हैं वो स्वर्गवास नहीं होता तो शरीर त्याग दिया या समाधि हो गया समाधि शब्द का प्रयोग तो जो गृहस्थाधि होते हैं उनके समाधि नहीं होता है उनका स्वर्गवास होता है पंचत्व प्राप्त होता है पंचत्व गधा ये भी शब्द संस्कृत में है तो पंच में ऐसे आ गया तो पंच में रहा और पंच में लीन हो गया यानी वो पंचभूत में लीन हो गया गया स्वर्गवास हो गया स्वर्ग सिधारे हाँ वो खाली सिधारा बोलने पर भी वो चला गया ऐसे गर्त होता है तो सिधारणा मन पहुंचना ही है वो विशेष रूप से पहुंचने को सिद्धारणा कहते हैं आदर के तो ये सब शब्द प्रयोग करते हैं लोग में अब ये भी सार्थक हो जाएगा क्यों वो मरता हुआ तो दिखाई दे रहा अब बोल रहे कि ये निकलेगा नहीं ऐसा कैसे हो सकता इसीलिए वो परवितो भी परवित तो मैंने परब्रह्म ज्ञानी उसका भी प्राण निकलता है ऐसा अभी आप सुनते रहना बीच में अभी प्रश्न नहीं करना क्योंकि आपको लगेगा अभी इसका मतलब ये नहीं मरेगा ऐसा बोल रहा है जैसा लगेगा लेकिन मरने के विषय में अभी बताएंगे इसकी मृत्यु कुछ विशेष होती है ऐसा करना चाहते हैं सारी व्यवस्था बताएगी कैसे होगा है ना तो अभी तक कोई ज्ञानी मरा नहीं है ऐसा मृत्यु नहीं होती तत्र अब उसमें युषो म्रियते यद निर्दिष्टा सशब्देन परामृश्य उच्छयनादिधर्म निर्देशा यब्देन शरीरम अभिधीयते वहां युषो म्रियते ये एक वाक्य ब्रदारणिक में आए एक सब वही का प्रसंग है ब्रदारणिक उपनिषद का प्रसंग है जहां चतुर्थ शारीरिक ब्राह्मण में ये सारी कथा है आ, ये जो निष्काम है आत्मकाम है आत्मज्ञानी है उनका जब शरीर मरता है अत्र अयम पुरुषो मर्यद जब मरने की बात होती है तो यथ शब्द निर्दिष्टा ये जो यथ शब्द निर्दिष्ट है यम पुरुषो मर्यदा जो कहा उसमें जो यथ शब्द के निर्दिष्ट स्थान है उसका सशब्देन परामृश्या आगे जाकर के तस्य बोला तो यहां शब्द के द्वारा कहा गया उसी को शब्द के द्वारा कहा तो ये तद और संयोग होता है यद और तत्का संयोग और एक का होता है जो आया वो ही सो रहा है जो आया वही खा रहा है और जो गया वही आ रहा है ऐसा बोलने पर जाने वाला आने वाला एक ही होता है तो यद तद का संयोग होता है ना ऐसा यहां भी कहा जो मरता है तो तस्य तस्वन शब्द से उसका ग्रहण किया इसीलिए भी उच्छयनादि धर्म निर्देशात और बाद में कहा कि ये जो शरीर जो है ना बाद में स उच्छयत्यादमा दशते ऐसा आया ये जो ज्ञानी का शरीर उच्छून भाव होता है मन सूचता है। सोचेगा रू तो वो सड़ेगा सब कुछ होगा ना सड़ेगा सूचेगा वो हवा भर जाता है शरीर में ये सब कुछ होता है ऐसा बताया वहां तो फिर नहीं मरा है नहीं प्राण निकला तो ऐसा होगा ही तो ये सब तो हो रहा है होने के बाद तो फिर समाधि लगाते हैं ही ये सब कुछ हो रहा है ऐसा है वहां का हाँ तो वो भी तो हो रहा है इसी से अर्थ होता है कि यद शब्द के द्वारा शरीर का ही ग्रहण किया है तो उदसमात प्राणा उत्क्राम और वह प्रश्न किया कि उसका प्राण निकलते हैं कि नहीं निकलते उद अस्मा प्राणा ऐसा पूछा तब कहता नो इति हो ना नहीं निकलता ऐसा याज्ञवल्की ने तो कहा था यह भी कहता है तो यर्थम उद्देश्य गम इदम शब्देन उपादेयवाक्यगतन नित्य संबंधा शरीरमेव अपन परामर्श्या ये इसमें न्याय संग्रहकार पूरा उसके जो सांकेतिक रूप से शब्द का अर्थ को जोड़ना चाहते तो ये शब्द के द्वारा जो उद्देश्य को कहा गया यथ शब्द के द्वारा जहां यम पुरुषा इत्यादि में शब्द का प्रयोग करके किसके विषय में वहां चर्चा हो रही है उसका निश्चय किया जो जो करके निश्चय किया ना यह ऐसा करके निश्चय किया और जो करके जो सूचना करके बाद में इदम शब्द के द्वारा ग्रहण भी किया तो इतना अयम पुरुषा के बाद में उदस्मात अस्माद शब्द का प्रयोग किया है असमान इधम शब्द का रूप है तो इसी से प्राण निकलता है वो किसका जिसके बारे में कहना शुरू किया तो उसके बारे में वहां बोला जा रहा तो इधम शब्द के द्वारा उपाधेय वाक्य के देन ये एक तो उद्देश्य वाक्य होता है दूसरा उपाधेय वाक्य होता एक सांगेतिक शब्द है जो यद, यद के द्वारा कहा गया वो उद्देश्य जो जो करके एक को ऐसा निकाल दिया कई में से एक निकाल दिया यह उद्देश्य हो गया और उसके बाद में इदम के द्वारा उसको पक्का निश्चित किया यह जो यह ऐसा करके दोनों का निश्चय हो गया तो उद्देश्य और उपाधेय को मिलाकर के क्या निकलता है वो ज्ञानी का शरीर ही यहां विषय निकलता किसी और के बारे में नहीं बोल रहा है जो ज्ञानी शरीर त्यागने को है उसी ज्ञानी का शरीर का ग्रहण करके सर्वनाम के द्वारा निश्चय किया तत्संबंधात शरीर में वादानत्व पराममृश्य ये शरीर ही यहां अपादान विभक्ति का स्थान है अपादान विभक्ति जहां लगाया कहां तस्माद में है अस्माद में है यहां सब अपादान विभक्ति है है ना कहां है ये पहले प्रा, तस्माद प्राणा में अपादान है और उदस्माद प्राणा उत्क्रामी यह भी अपादान है तो ये अपादान का ग्रहण किया अपादान परामर्श निर्देश जो है पक्का होता है पक्का कर दिया अभी सांगेतिक रूप से जो कुछ कहा शब्द के द्वारा इदम शब्द के द्वारा और वो अपादान विभक्ति जो लगे है उसके द्वारा उसके द्वारा वो हो गया कि वो ही कहा जा रहा किसका वो जो शरीर है अब मरने वाला जो शरीर है उसको कहा जा रहा इसीलिए उस शरीर से प्राण के विषय में यहां चर्चा हो रही है प्रश्नपूर्वक उत्क्रांति प्रतिषेधात् अब जब उदस्मा प्राणा उत्क्रामी ऐसा पूछने के बाद में उत्तर में जब कहा तो वो नहीं निकलता है ऐसा कहा पक्का कर दिया वो नहीं निकलता तो प्रश्न पूर्वक उत्क्रांति का निषेध किया वो वाक्य ने विद्या प्रकरणा ब्रह्म विद शरीर प्राणा नाम आर्तभाग प्रश्ने प्रतिषिधा इस प्रकार से विद्या प्रकरण होने के कारण ब्रह्मवेत्ता के शरीर से प्राणों की उत्पत्ति आर्तभाग प्रश्न में प्रतिषेध कर दिया बृदारण्य उपनिषद तृतीयाध्याय के द्वितीय ब्राह्मण के प्रश्न है आर्तभाग प्रश्न उसमें से नहीं निकलते हैं ऐसे कहा प्राण नहीं निकलते तत्र उभ्याम भी वाक्याभ्या शरीराज जीवाच प्राणा उत्क्रांति प्रतिषिध्यता इससे क्या निकला कि दोनों वाक्य से माध्यम दिनी शाखा वाक्य और कांडशाखीय वाक्य दोनों वाक्यों से एक ही अर्थ निकालना चाहिए वो क्या है कि शरीर से हो अथवा जीव से हो जीव से भी प्राण अलग नहीं होते हैं और शरीर से भी प्राण अलग नहीं होते हैं जीव से अलग होने का मतलब वो ब्रह्म प्राप्ति को कर दिया और तो प्राण को अलग होना चाहिए ऐसा और शरीर से ये दोनों पक्ष रखा था उन्होंने यह दोनों से ही प्राणा नाम उत्क्रांति प्रतिषिध्य दाम दोनों से ही प्राणों की उत्क्रांति को प्रतिषेध कर देना चाहिए दोनों वाक्य का दोनों अभिप्राय ले लो तब भी प्राणों की उत्पत्ति का प्रतिषेध उभयोर रवि वाक्य फिर ये दोनों वाक्य का क्या अर्थ होगा तो प्राणों की उत्क्रमण होगा ही नहीं प्राण उत्क्रांत नहीं करेगा निकलेगा नहीं खींच करके निकालना इत्यादि नहीं होगा उत्क्रांति प्रतिषिध्यता तो प्रतिषेध तो करेंगे तो प्रतिषेध किया जाए तो क्या होगा उभर वाक्यो हो। दोनो वाक्यों का अव इति उत्क्रांति प्रतिषेध अ सन्निहता अभिधा सर्वना प्रादे पर्यंगे मृत ऐसा करना चाहिए अत्र समबलीयन दे कहा ये, ये वह हम क्या है इनके प्राण नहीं निकलते हैं तो फिर क्या होता है कहा आगे कहा अत्र समबलीयते न त्य प्राणाउतरावंती अत्रीयन दे कहा यही लीन हो जाते हैं जहां है वही लीन होते हैं। निकलने की आवश्यकता शरीर से भी नहीं निकलना उससे भी नहीं निकलना वो जहां है वही लीन होकर के वो समाप्त हो जाता तो निकालने क्या जरूरत है तो जब जाना ही नहीं कहां तो निकालेगी जो जब जिसको कहीं यात्रा करनी नहीं है वो घर से प्रस्थान क्यों करें प्रस्थान तो नहीं करेगा अब जहां है वहीं बैठेगा जो जाना ही नहीं है तो निकलेगा नहीं ना वो निकाल करके फिर जाना मना करने की क्या जरूरत है घर से निकल गया फिर बोलता है जाता नहीं कहीं ऐसा क्या बोलने का मतलब वो निकलेगा ही यह है तो अब जहां सोया हुआ व्यक्ति है वो घर से प्रस्थान नहीं करना चाहता है तो जैसा वहीं बैठे रहेगा वो वहीं लीन हो जाएगा वहीं बैठे बैठे मर जाएगा जो भी होगा होगा वो निकला ही नहीं है ऐसा यहाँ होगा वो उसको निकलने की आवश्यकता ही तो शरीर से भी नहीं निकलना शरीर से बाहर से कोई फर्क नहीं पड़ता तो वो ऐसा ही वही का वही लीन होता है ये अर्थ निकालना पड़ेगा तभी जाकर के ये ठीक बैठेगा नहीं तो अत्रीन देगा अर्थ यही रहता है यही रहता है लोक में रहता है ऐसा भी कह सकते जहां है वही रहता है इसीलिए उत्क्रांति प्रतिषेध अपादाने ये उत्क्रांति को प्रतिषेध करते हुए जो अपादान है उदस्मा प्राणा उत्क्रामी के बाद में न तस्मात प्राणा उत्क्रामी अपादान दिया न नस्मात प्राणाह उत्क्रामी उससे प्राण नहीं निकलते यह प्रतिषेधात्मक अपादान है अपादान का विषय कौन बनेगा जीवे शरीर जीव में भी जीव भी बनेगा शरीर में भी बनेगा जीव से भी अलग होने की आवश्यकता नहीं शरीर से भी अलग होने की आवश्यकता इसीलिए ये शरीर जो है ना जीव जो समाधि होते हैं शरीर का इस शरीर का संस्कार का निषेध इसलिए किया जो अंत्येष्टि संस्कार ब्रह्मज्ञानी ज्ञानी का, जो संतों का संज्ञान से शरीर का कर्मकांड की दृष्टि से भी उसका कारण है और इसके दृष्टि से भी कारण है कि ऐसा उसको जलाया नहीं जाता वो जलाने का मतलब होगा कि वो तो वहीं के वहीं लीन हो जाना है वो लीन होने के लिए भी कितना समय लगेगा आपको पता नहीं वो तो धीरे धीरे लीन होगा तो उसमें अन्य के तुलना में इसमें अंदर होता है ऐसा हम शास्त्र में मानते हैं इसके कारण उसके शरीर को विशेष रूप से संभाला जाता है यानी अग्निदाह नहीं करता अग्निदाह नहीं करने का कारण है कर्मकांड के अनुसार हम सन्यास लेने के बाद में अग्नि के साथ संबंध नहीं होता है और जो सोलहवां संस्कार है अंध्येष्टि यह अंध्येष्टि हमें नहीं होती वो अंध्य एक इष्टि होती है वो इष्टि कर्म है वो वो हमें नहीं होता उसके पहले ही हम अपने को अलग कर दिए इन कर्मों से तो कर्मों का परित्याग किया और उसको उस अग्नि को आवाहन करके जलाने के योग्य नहीं है ऐसा जलाएंगे तो कोई लकड़ी को जलाने जैसा होगा उसे कोई अर्थ ही नहीं होता तो अंत्येष्टि संस्कार के योग्य ये शरीर नहीं होता वो शरीर जो जिसके साथ कर्म का संबंध है वो अंत्येष्टि का योग्य होता उसका है उसका पुत्र आदि करते अंत्येष्टि और इसका अंत्येष्टि नहीं इस शरीर अंत्येष्टि नहीं कर शरीर के अंत्येष्टि की योग्यता नहीं है क्योंकि वो पहले ही समाप्त कर दिया अपने ही सब कुछ त्याग करके अलग कर दिया इसलिए वहां नहीं होता है वो व्याघ्र आदि त्याग होता है और कर्म का पूरा त्याग कर दिया इसके कारण वहीं से अग्नि को अलग कर देते फिर अग्नि सेवा नहीं होती है ऐसे यहां भी नहीं होता तो इसीलिए संनिगिता विधायक सर्वनामना निर्दिष्टे प्रासादे पर्यंगे मृदहािवत जैसा कहा जाता है कि वो कहां मर गया बोलते प्रासाद में जहां वो प्रासाद में रह रहा था मकान में रह रहा था मकान में वो उसके घर में ही हो गया या आश्रम में हो गया कमरे में हो गया और कमरे में कहा हुआ पर्यंग जो पलंग पस हो रहा था उसमें हो गया अब ऐसे ही वही का वही हो गया कहा मर गया वो शरीर में ही मर गया बाहर निकल करके जाने का नहीं वही वही है जहां है वही है। ऐसा वो लीन होने की बात कही है। तो यद आत्मनि प्राणान लयस्य प्रतिपादना वो अपने में ही प्राणों का लय कर दिया अत्रवलीय दे अपने आप में चला गया उस प्रकार से कहा जाता है इसलिए परब्रह्म भी तो न ना कुदस्तणा नाम इति सामान्य उत्क्रांति अत्र श्रुदेर अतः अनवकाश यह निश्चय किया सामान्य जो उत्क्रांति है आप सोचते यहां से निकलेंगे जाएंगे इत्यादि वो अर्थ है नहीं वो जहां है वहां है जैसा बोला जाता है, वो कहा मरा घर में मरा कहां मरा हॉस्पिटल में मरा जहां मरा ऐसा बोला जाता वैसा ये कहा मरा वो अपने में ही मर गया तो शरीर में ही मर गया और निकल आने वहीं मर गया वहीं आत्मा में स्थित हो गया अत्रे वही लय करके समाप्त हो इस प्रकार से ये वेता को कहीं से भी प्राणों की क्रांति नहीं है प्राण निकल करके गोड़ प्राप्त करें ऐसा नहीं होता है ये कहा ये एक व्याख्या है ये जो प्रकरण अभी आने ये जो अधिकरण आने वाले हैं उस अधिकरण का एक अर्थ इस प्रकार किया दूसरा अर्थ भी करते अथवा न तस् प्राणा उत्क्रामंती अपादान कारक अपेक्षायाम यहां जो न तस्य प्राणा उत्क्रामंती में अपादान कारक की अपेक्षा यहां क्या है ष्ठी है अकारक ष्ठी बैठी हुई है यह ष्ठी के स्थान पे अपादान कारक लाना पड़ेगा इसकी अपेक्षा होती है नहीं तो अर्थ स्पष्ट नहीं होता तब कहां से निकलता है निकलना तो कहीं से भी निकलेगा ना अपादान से निकलेगा जैसे घर से निकलता है हिमालय से निकलता है तो ये से लगाना पड़ेगा अपादे तस्तिया से काम नहीं चलेगा अपादान की आवश्यकता तो प्राण निकलते हैं ऐसा कहा उसका प्राण निकलते हैं और उसका प्राण कहां से निकलते हैं ये प्रश्न होगा निकलने का जो तो उत्क्रांति जो क्रिया है वो अपादान के संबंध में होती है याद नहीं उत्क्रांति क्रिया जो है अपादान को अपादान की अपेक्षा रखती है तो कोई गिरा ऐसा बोला तो कहां से गिरा हो पूछा जाता कोई घोड़े से गिरा होगा पेड़ से गिरा होगा छत से गिरा होगा कहीं से गिरा होगा तो गिरना जो पद्धति जो क्रिया है वो अपादान की अपेक्षा करती है उसके बिना नहीं होती इसी प्रकार उत्क्रमण करना उत्क्रांत निकल गया तो निकलना मतलब कहीं निकले रह? उसका निकल गया नहीं बोला जा सकता उसका निकल गया मतलब क्या उसका निकल गया ये नहीं होता है, वो उसी से निकल गया उसका प्राण उसी से निकल गया ऐसा कोई से वाला चाहिए अपादान वाला चाहिए उसके बिना नहीं होता ये तो वाक्य अधूरा रह जाता है न तत् प्राण उत्क्रामी मन उसका निकल गया ये बोलना होगा ऐसा नहीं होता इसकी अपादान की आवश्यकता है तो वहां प्रश्न आया चुष्टो वूर्धनो व्यो शरीर चक्षु से निकलता है मूर्धा से निकलता है या अन्य शरीर देशों से निकलता है इस चर्चा है वह जो कामायमान होगा जो कामना लेकर के जाएंगे उनका तो प्राण तो या तो चक्षु से निकलेगी जो नवद्वार में कोई भी एक द्वार से निकले जैसा श्रेष्ठ श्रेष्ठ होगा मतलब उत्तम कोड़ी के होंगे साधक और उनके उस समय के विचार जो है अच्छे होंगे तब तो ऊपर के अवयवों से निकलेंगे ऊर्ध् अवयवों से निकलेंगे तो सबसे उत्तम होगा तो निकलने वालों में मूर्धा से निकलेगा वो मूर्धा से निकलेगा तो अमृतत्व में भी वो ब्रह्मलोक तक जाएगा और बाकी कहां से निकलेगा चक्षु से निकलेंगे तो और लोग जाएंगे कान से निकलेंगे और जाएंगे फिर नाग से निकले ऐसे ऐसे अलग अलग स्थान से निकलेंगे तो अलग अलग जाएंगे और नीचे की ओर से निकलेंगे तो फिर वो भी ऐसा ही होता फिर तो नीचे की ओर कहीं जाएगा तो ऐसा सब कहा गया है इस प्रकार से निकलने के भी है क्योंकि कहां से कौन खींचता है अब ऊर्ध्व गति का मतलब वो प्राण से ऊपर जाकर के प्राण का बैल मिल गया उड़ान को उड़ान के द्वारा वो ऊपर खींचा जाता है तो ऊपर की ओर से निकल रहा और नीचे हो गया तो प्राण कमजोर पड़ गया और अपान खींच रहा है तो अपान खींचने के कारण तो वो नीचे से जाएगा फिर वो नीचे की तरफ जाता है तो ये एनर्जी डाउन हो जाता है ना एनर्जी नीचे की तरफ हो गया ऐसे होता है इसलिए ऊर्धव गच्छन्ति सत्वस्ता मध्ये तिष्ठी राजसाहहा घन्य गुणवृस्ता अधोगच्छन्ति गच्छन ऐसा अधो कहा तो तामसिक वृत्ति के होते हैं उनके अधोगमन होता है ये कहा है तो ये कहीं से निकलना पड़ेगा तो कहाँ से कैसे निकलेगा ये विकल्प से इस अधिकरण का अर्थ किया जा सकता है तो अभी न्याय संग्रह भी काफी है फिर देखेंगे पूर्णमिदं पूर्णमद पूर्णमदर्ण्यूर्णस पूर्णमादा पूर्णमेवावशिष्य ओ शाति शांति शांति